एलसी का युद्ध नाजी जर्मनी में साहस की एक कहानी हेनरी कार्टियर ब्रेजोन के परिचय सहित लेखन फ्रैंक डेबासमिथ भाषांतर पूर्वयाज्ञिक कुशवाहा कैथी मेरियम लुइस व सारा के लिए फ्रैंक डेबा का जन्म कैलिफोर्निया में हुआ उन्होंने बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से भाषाई नृशास्त्र का अध्ययन किया और तप शिक्षक बने उन्नीस में लियो बैग कॉलेज लंदन में रबाई के पद पर उनका अभिषेक वे स्वतंत्र फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। हैं। हैं। में उनकी उनकी उनकी 150 150 से से से अधिक अधिक तस्वीरें तस्वीरें प्रकाशित प्रकाशित की की ने छपी उनकी पहली पुस्तक थी My Secret Camera. मैं LC Lights को अच्छी तरह जानता था जब भी मैं गया, उन्होंने हाउस में, में मेरा गर्म जोशी से स्वागत किया अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी मसलों को लेकर उनके गहरे सरोकारों युद्ध के दौरान व्यक्तिगत जोखिम के बावजूद विपदा का सामना कर रहे लोगों को बचाने के उनके प्रयासों ने मुझे बेहद प्रभावित किया मैं गहरी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करता हूँ हेनरी कार्टियर कून्स लाइज लाइज व उनका परिवार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में रहता था वह युद्ध अब तक लड़े गए युद्धों में सबसे विनाशकारी था नाजियो ने जर्मनी पर नियंत्रण हासिल कर लिया था और वे उन सब लोगों को खत्म कर देना चाहते थे जो उनसे असहमत या जो कुछ कर रहे थे उससे एलसी और उसके परिवार को घृणा थी एलसी ने युद्ध की अवधि जोखिम में पड़े लोगों की आजादी और उनके न्याय का संघर्ष करके बिताई उन्नीस सौ तैतीस में जब नाथजी पहली पहले पहल सत्ता में आए तब से ही उन्होंने कई जर्मन नागरिकों का जीना हराम और अक्सर उसकी हत्या कर दी जाती एलसी के पिता फ्रैंकफर्ट के पास वेजलार में लाइज कैमरा कारखाने के मालिक थे जैसे ही उन्हें समझ आया कि यहूदियों को नाजियों से खतरा है उन्होंने युवा यहूदियों को अपने कारखाने में रोजगार देना शुरू कर दिया वहां नौजवानों की नाजी जर्मनी से निकल भागने में और विदेशों में अच्छा रोजगार पाने में मदद की जाती थी ताकि वे सुरक्षित और आजाद रह सके उन्नीस में युद्ध आरंभ होने के बाद लाइट्स कंपनी अपने प्रसिद्ध उत्पाद दुनिया के दूसरे देशों में बेच नहीं सकती थी नाजियों की मांग थी कि कंपनी युद्ध में सैन्य उपयोग के वास्ते कैमरा दूरबीन और दूसरे उपकरण बनाकर जर्मनी की मदद करे इधर कारखाने के कई कामगारों को सैनिकों के रूप में लाम पर भेज दिया गया था श्रमिकों की कमी के चलते नाजियो ने यूक्रेन की कई महिलाओं को बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने कारखाने भेजा यहाँ उन्हें उत्पादन से जुड़े कुछ काम करने का प्रशिक्षण दिया गया एलसी इन स्त्रियों की मदद करना चाहती थी जिन्हें अपने घर बार और परिवार से इतने दूर भेज दिया गया था एलसी कारखाने में खटने वाले इन कामगारों को अधिक भोजन कम्बल और कपड़े यहाँ तक की रेडियो भी देती थी इन युवतियों में एक थी नीना बैंस बैंको जो कारखाने में घंटों लेंस साफ करने का काम करती थी यह काम काफी कठिन था पर एलसी के कारण उसका जीवन कुछ आसान बन सका था अगर नाजी खुफिया पुलिस गस्टाबो को यह पता चल जाता कि एलसी इन औरतों की मदद कर रही है तो वे बेहद खफा होते पर एल के जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तो अभी आनी बाकी थी ऐसी चुनौती जो उसके जीवन को खतरे में डाल दे मई उन्नीस में एलसी से कहा गया कि वह एक युदी महिला हेडविक पाम की मदद स्विट्जरलैंड भागने में करे हेडविक का फरार होना इसलिए जरूरी था क्योंकि गस्टाबो उसे कैद कर नजरबंदी शिविर में ले जाने वाली थी जाहिर था कि वहां शर्तियां उसकी मौत हो जाती एलसी ने गुप्त योजना बनाई और यह तय हुआ कि हेडविक एलसी की म्यूनिख में रहने वाली मौसी के घर शरण लेगी बाद में वहां से स्विस शहर शरण पार कर आजादी हासिल कर सकेगी हेडविक बीच रात निकली उसे पकड़ जाने का डर सता रहा था वह जानती थी कि किसी भी वक्त उसके पहचान पत्र दिखाने की मांग की जा सकती है अगर यह जाहिर हो जाता कि वो यहूती है तो खेल खत्म हो जाता आखिरकार वह एलसी की मौसी के घर सुरक्षित पहुंच गई सफर का अगला चरण और भी खतरनाक था कुछ सप्ताह म्यूनिख में छिपे रहने के बाद के लिए निकली। रास्ता पूछा मनी मन ही मन वह यह दुआ करती रही हो और शायद वह सुरक्षित सरहद पार्क कर सके पर चालक ने कैश लगा लिया की उसने बिना हिचकिचाद पुलिस को उसकी खपर कर दी एलसी की योजना विफल हो गस्तापो की वारदा को वारदात की तहकीकात करते समय जल्दी पता चल गया कि एलसी ने हेडविक की मदद की थी उन्होंने एलसी को व्यवचार के अपने दफ्तर में पेश होने का हुक्म दिया जान को खतरे में महसूस करने की अब एलसी की बारी थी मुझे यह डर था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है एलसी ने कहा गश्तापो ने घंटों तक सख्ती से उसे पूछताछ की अब वे शब्द बोले गए जिसका एल को डर था तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है एल को घर ले जाया गया ताकि वो परिवार से विदा ले लें जब एलसी घर पहुंची उसके बच्चे सोने जाने को तैयारी कर रहे थे जब उसने उन्हें बताया कि उसे जाना होगा उनके चिंतित चिंतित चेहरे को मैं कभी भुला नहीं सकती एलसी ने बाद में कहा मैं कुछ ही दिनों में लौट आऊंगी एलसी ने आवाज को चिंता मुक्त बनाते हुए कहा पर वे बखूबी जानती थी कि शायद वे अपने बच्चों को कभी न देख सकें एल को फ्रैंकफर्ट में स्थित गश्ता को में कैद रखा गया उसकी दी गई छोटी सी कोटरी बेहद कंदी थी अंधेरे में पढ़ने की कोशिश के कारण एल की आंखें जलती और उनसे आंसू टपका करते थे उनकी चमड़ी खटमलों के कारण खुजलाती थी सब कुछ बदबूदार था अकेलेपन का उनका एहसास गहरा था और भविष्य को लेकर वे भयभीत भी थी इस सब के बावजूद वे कोशिश करती कि वे अपने मन में आज़ादी महसूस करती रहें समय घिसटता रहा एल कमजोर से कमजोर होती गई पर उसे यह छूट दी गई थी कि वह अपने पिता द्वारा भेजे गए खाने की सामग्रियों का पैकेट कभी कभार पा सके मैं इन चीज़ों को अपने साथी कैदियों के साथ बांटती थी आखिर वे भी तो ठीक मेरी ही तरफ भूखी होती थी उन्होंने बताया एलसी कोशिश करती थी कि वे खुश मिजाज और मजबूत बनी रहे ताकि जेल में कैद दूसरी औरतों को हौसला दे सके खुद अपना हौसला बनाए रखने के लिए वे अपनी कोठरी में एक चूल पर खड़ी वो छोटी सी खिड़की से झाँकती रोशनी को देखती अपनी ताकत बनाए रखने के लिए वे हर दिन वर्जिश करती अपने वर्जिश के अंत में वे तालाबंद भारी भरकम दरवाजे का टेका लगा अपने हाथों के बल खड़ी होती एल जेल में साथी कैदियों के कैदियों से हौसला भी पाती थी। थीडा से जो काफी बूढ़ी और बीमार स्थिति थी स्त्री थी एलसी की दोस्ती हुई काफी बूढ़ी और बीमार स्त्री थी एलसी की दोस्ती हुई कभी हताश न होना कहती, जो दरवाजा तुम्हें जेल में दाखिल करने को खुला था वो फिर से तुम्हे आजाद करने के लिए भी खुलेगा सच ही था सच ही ने एलसी अन्य कैदियों से ज्यादा खुशनसीब साबित हुई उसकी जान बच गई अपने एक मित्र की मदद से एलसी के पिता ने गश्तापो को फिरौती की रकम अदा की ताकि एलसी को रिहा कर दिया जाए फिर से अपनी आजादी हासिल कर मुझे जो खुशी मिली उससे बयां करने के लफ्ज मुझे खोजे नहीं मिल रहे एलसी ने रिहा होने पर घोषणा की वो अपने परिवार को फिर से देख पाने का मौका पा इस कदर शुक्र गुजार थी कि उसने घर की सीढ़ियों को घुटनों के बल पार किया एलसी के पिता उसकी गैर मौजूदगी में फिक्र से बीमार पड़ चुके थे उनकी देखभाल करने की अब एल की बारी थी युद्ध जारी रहा पर एलसी का स्वास्थ्य समय के साथ बेहतर होता गया गस्तापो ने उस पर कड़ी नजर रखना कभी बंद नहीं किया उसे अक्सर पूछताछ के लिए बुलाया जाता रहा आखिरकार मार्च 1945 में अमेरिकी सैनिक वैलचार को मुक्त करवाने उसकी दिशा में बढ़ रहे थे यह खबर मिलते ही एलसी अपनी साइकिल पर उछल सवार हुई और उस उम्मीद से निकल गई कि वो अमेरिकी सेना के अफसरों से मिल सकेगी उसे कई बार अपना रास्ता बदलना पड़ा ताकि उसका सामना बचे खुचे जर्मन सैनिकों से न हो अंत में वह एक अमेरिकी अफसर से मिल सकी और यह आश्वासन दे सकी कि के नागरिक उनके उन्नीस सौ पचासी की उस लेखन शैली को बरकरार रखती है जिसमें उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी गतिविधियों का बयान किया था एलसी के वर्णन के अनुसार 9 सितंबर 1943 के दिन अपनी आजादी खोने के पहले गस्ताफों को कहे गए उनके आखिरी शब्द थे मानवतावाद के कानून ने मुझे वह सब करने को उकसाए जो मैंने किया मुझे इसमें पछताने की का कोई कारण नजर नहीं आता उनके बयानों में मानवतावादी मूल्य साफ झलकते हैं एल सभी इंसानों का सम्मान करती थी चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के क्यों न हो उनके मन में न्याय का गहरा भाव बैठा हुआ था जो सही से उसे करने का संकल्प दूसरों की सहायता करना और स्व स्वत स्फुर्त स्फूर्त भाव से कुछ कर डालने और जोखिम उठाने की तत्परता उनमें कूट कूट कर भरी थी एलसी को यु ये मूल्य अपने पिता डॉक्टर अर्नेस्ट लाइज अठारह सौ इकहत्तर से उन्नीस से विरासत में मिले थे वे वेल्जर जर्मनी में स्थित विश्व लाइज ऑप्टिकल वर्कस के मालिक थे लाइज खासतौर से दुनिया के पहले पैंतीस एम mm कैमरा को ईजाद करने के लिए जाना जाता था एलसी अपने जाने माने पिता के लंबे व असाधारण रूप से उत्पादक जीवन के अंत तक उनके प्रति समर्पित रही से उनकी की मृत्यु, 1910 में ही हो गई थी उनके तीन बच्चे थे नूट कॉर्नेलिया व कॉरे लाइस परिवार की कंपनी हमेशा से अपने यहाँ काम करने वालों के प्रति सदा सहृदय व्यवहार के लिए जानी जाती थी शरणार्थियों और जस्... मदित गवाहों के अनुसार जब नाजियों का दमन शुरू हुआ उसके कुछ ही दिनों में कंपनी यहूदी पीड़ितों की सहायता में जुट गई युवा यहूदियों को लंबी अवधि के लिए सागिरदगी का अनुबंध दिया जाता बाद में उन्हें अमेरिका भेजने की व्यवस्था की जाती कई दूसरे जो कैमरा की दुकानें चलाते थे उन्हें भी विदेश बच निकलने में कंपनी ने मदद की ये तमाम गतिविधियां लाइज परिवार के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तो जोखिम पैदा करती ही थी साथ ही उनके कारोबार के लिए भी खतरा पेश करती थी कंपनी को बात गया कि वह जर्मन रोजमर्रा के जीवन को सुधारने की चिंता रहतील सी की गतिविधियों ने गश्तापो में शक पैदा कर दिया उन्नीस सौ तिरालीस में एक युद्धी महिला हेडविक पाम की वेल से स्विट्जरलैंड भाग, निकल भागने की कोशिश में एलसी की भूमिका पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गश्ताबो की योजना एलसी को अफ्रीकी प्रयास फिजिकल हिलिंग से जुड़ी एलसी अन्य देशों खासकर फ्रांस से जर्मनी के संबंध सुधारने के चांसलर कॉन ऑडेनवर के अथक प्रयासों का भी हिस्सा रही एलसी को हम एक शास स्त्री को देखते हैं जो आजीवन आजीवन संकट में फंसे लोगों की सहायता में जुटी रही एलसी जैसे व्यक्ति के जीवन व उनके कार्य से हम कठिन समय में लोगों के बचाव में उठ खड़े होने की प्रेरणा पा सकते हैं एलसी कून के कैद के अनुभवों का वर्णन व उनके अन्य पत्र डॉक्टर क्लाउस ऑटोनास द्वारा संपादित पुस्तक एलसी कूनलाइज ज्यूरमैंसाइट फ्रॉमर फ्राउ इन एहर ज्वाइज में संकलित है इसका प्रकाशन यूरोप ने उन्नीस सौ चौवालीस में किया इसकी पृ पृष्ठ संख्या 521 है